रघुनाथ रघुनाथकीर्तनम त्र कृतमस्तकांजलि बाष्प वाली पिपूर्ण लोचनमति नमत राक्षसातकम नामा पीते च मधुर मधुरम स्वमं कर्मा पीते च मधुर मधुरा स्मृतिश बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां परमां पर <coughs> कोमल कूजयन वेणुं श्याम कुमार वेद वेद्यं परसता हृदय मम ऊज्त राम रामे राम मधुरम मधुराक्षर कविता शाखा वंदे वाल्मीकिल निगम कल्पतरोर्गल फलं सुख मुखादमृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहर हो रिका भु वि भावुक धर्म की विराज नारायण अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहतिया भारत हरा यहाँ एक पट्टी भी नीचे हो न खाली है न ठंड लगती होगी उसके ऊपर हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री हरे मुरारे रे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधार हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाव्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नाराज गामा गुश्य भूता निधारायाम्यहमोजस पुष्णा चौषधे सर्वा सोमो सर्वास् सोमो भूत रसात्मक अहं वैश्वा नो भू प्राणीना देह्माश्रितान सामुक्त पचाम्यन्नम चतुर्वधम चा सर्व चाहृद्निष्टो मत्स्मतिर्जानपोहनच वेदरहमे वेद्यो वेदात विदा समपस्थीयतिंद विद्वृंद एवं भक्तिमती माता भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त प्रवर नरोत्तम अर्जुन के प्रति उपदेश है मैं पृथ्वी में निहित होकर ओज के द्वारा पृथ्वी से अभिव्यक्त औषधियों को परिपुष्ट करता हूं उनका पोषण करता हूं रसात्मक सोम के रूप में अन्नों को औषधियों को व्यक्त करता हूँ और अपने ओज से पृथ्वी को धारण भी करता हूं ओज का अर्थ कल किया गया काम राग विहीन बल ओज है भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने बताया पृथ्वी गुरुवी है गुरुत्वयुक्त है वह प्रसातल की ओर ना पहुंच जाए और विदीर्ण ना हो इस भावना से भगवान स्थावर जंगम प्राणियों पर अनुग्रह करके पृथ्वी का धारण करते हैं पृथ्वी को सुदृढ़ बनाए रखते हैं ताकि वह विधि ना हो रसातल की ओर ना जाए धसे नहीं फटे नहीं मोटी भाषा में इससे क्या सिद्ध होता है एक दो कुर्सी इधर जिनको बैठने में कठिनाई हो इससे यही सिद्ध होता है कि कल विस्तार पूर्वक बताया गया भगवान के अनुग्रह का अनुदर्शन करना चाहिए श्रीमद भागवत में कहा गया है भगवान की अनुकंपा का व्यक्ति सुसमीक्षण करे तत्कंपा सुसमीक्ष माना पूज्यपाद पद स्वामी जी महाराज कहा करते थे भगवान की कृपा तो बरस रही आवश्यकता है उसके अनुशीलन अनुदर्शन सुसमीक्षण की जो कृपा सुलभ है उसका अनुदर्शन अनुशीलन सुसमीक्षण करने पर अपेक्षित कृपा की प्राप्ति हो जाती है तो हम आप जीवन धारण करते हैं इसमें भगवान का कहा कितना हाथ है इस पर विचार करेंगे तो सब कुछ भगवान का ही हाथ है। तब भगवान के प्रति आस्था अभिव्यक्त होगी महत्व बुद्धि सुदृढ़ होगी महात्म विज्ञान से महत्व बुद्धि की परिपुष्टि होती है एक सिद्धांत है जिसके महत्व का ज्ञान होता है उसके प्रति महत्व बुद्धि होती है महात्म का विज्ञान होगा तो महत्व बुद्धि होगी महत्व बुद्धि होगी तो कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियो प्राणों और अंतःकरण के सहित हम उसके प्रति आस्थान्वित होंगे समर्पित होंगे भगवान के प्रति सर्वतोभावेन समर्पण के लिए आवश्यकता यह है कि हमारी जो जीवन यात्रा है उसमें उनका कहाँ कहाँ किस रूप में हाथ है इस पर विचार करें तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ भगवान का ही हाथ है इस दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी धसती नहीं नीचे की ओर फटती नहीं तो कोई धारक तत्व है धारक तत्व की परंपरा का कल विस्तार पूर्वक वर्णन किया नीचे से ऊपर की ओर चले आरोह क्रम से तो सुगम रहेगा सबसे पहले पृथ्वी का जो अधिदेव है वह पृथ्वी का धारक है आनंद गिरी ने इस राष्ट्र को व्यक्त किया अब पृथ्वी के अधिदेव की दृष्टि से विचार करें तो उसका भी धारक कोई है उसका भी कोई समष्टि स्वरूप है वह विराट है जिसको वैश्वानर कहते हैं। उस विराट में पृथ्वी के अधिदेव का समावेश हो जाता है विराट के मूल पर विचार करें तो हिरणगर्भ की प्राप्ति होती है ऋणगर्भ के मूल पर विचार करें तो कारणोपाधिक चातु सर्वांतरियामी सर्वेश्वर की प्राप्ति होती है सर्वेश्वर की उपाधि माया है विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति का नाम माया है उसको कर्षित कर लें तो सर्वेश्वर मात्र सच्चिदानंद स्वरूप होकर अवशिष्ट रहते हैं मयाध्यक्षण प्रकृति स्वीते सचराचरम प्रकृति के भी आश्रय सचिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं। उनके समाश्रित रहकर पृथ्वी उसके उनके समासित रहकर प्रकृति पार्थिव प्रपंच पर्यत सृष्टि की संरचना करती है या नीचे से अब ऊपर से नीचे की ओर चढ़ें अवरोहक क्रम से विचार करें तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अंतर्यामी स्वरूप है मूल तत्व सच्चिदानंद तत्व है जब वह मायोपाधिक होता है तब तो उसको सर्वेश्वर अंतर्यामी कहते हैं यदि सच्चिदानंद तत्व ना हो तो माया भी किसके समाचित रहे वह तो सर्वाधिष्ठान है प्रकृति का भी परम आश्रय है इस प्रकार सच्चिदानंद तत्व पर विचार करना चाहिए माओपाधिक सच्चिदानंद का नाम सर्वेश्वर है सर्वेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है सबको हमको आपको लेकिन सर्वेश्वर ही सूक्ष्मोपाधिक होकर हिरण हो जाते हैं, स्थूलोपाधिक होकर विराट या वैश्वान हो जाते हैं। तो पर ब्रह्म परमात्मा की अंतर्यामिता का विचार करना चाहिए अंतर्यामी के हिरण गर्भात्मक स्वरूप पर विचार करना चाहिए हिरण के विराट स्वरूप पर विचार करना चाहिए अब विराट स्वरूप पर फिर विचार करते करते अधिदव के महत्व को समझना चाहिए बाड़ी लड़खड़ाती है प्यास के कारण यानी कि भोजन करके आया हूं केवल चरणामृत लिया भगवान का तो सार क्या निकला पृथ्वी के अधिदेव के द्वार से विराट जो भगवान है वे पृथ्वी के धारक हैं और वे विराट भगवान भी अंतिम परम तत्व नहीं है विराट के द्वार से पृथ्वी को धारण करने वाले हिरण्यगर्भ गर्भ वे हिरण्यगर्भ भी चरम तत्व नहीं है हिरण्यगर्भ के द्वार से अंतर्यामी सर्वेश्वर पृथ्वी के धारक अंतर्यामी सर्वेश्वर भी चरम तत्व नहीं है उनका जो वास्तव रूप मौलिक रूप है वह सच्चिदानंद तत्व ही है इस प्रकार सच्चिदानंद से लेकर पृथ्वी के अधिदैव पर्यंत विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी के धारक अंत तो गत्वा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर ही सिद्ध होते हैं यहाँ तक जो कुछ जीवन में अंतर्यामी की महिमा है ऋणगर्भ की महिमा है विराट या वैश्वानर की महिमा है और तत्त अधिदेव की महिमा है अंत में सब कुछ सच्चिदानंद तत्व पर जाकर चिक जाता है मूल में वही है यह सरणी है विचार की प्रक्रिया सोमो भूतवार जितनी औषधिया हैं उपलक्षण है जो कुछ अन्य के रूप में हमको सुलभ व स्थावर जगत स्थावर प्राणी अन्न हो जाते हैं परसों बताया था श्रीमद भागवत में कहा गया कि जीव ही जीव के भोजन हो जाते हैं यहाँ जीव का अर्थ होता है प्राणी स्थावर प्राणी तरलता गुलमित आदि जो हैं वो जंगम प्राणी जो हम लोग हैं पशु आदि हैं उनके आहार बन जाते हैं घास पात सब्जी अन्न ये सब क्या हैं स्थावर प्राणी जंगम प्राणी इनको खाकर जीवित रहते हैं तो स्थावर प्राणी भोग्य बन जाते हैं जंगम प्राणी के अब जंगम प्राणी भी जंगम प्राणी के भोग्य बन जाते हैं महामत्स्यन्याय इसको कहते हैं छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं छिपकिली इत्यादि मक्खियों को खा जाती हैं शेर इत्यादि मनुष्य इत्यादि को खा लेते हैं जो मांसाहारी मनुष्य है बकरे इत्यादि को खा लेते हैं मनुस्मृति और महाभारत में मम मांस की निरूपति दी हुई माम स, स मुझे वह एक दिन इसी प्रकार अवश्य खाएगा जिसे मैं आज खा रहा हूं महाभारत और मनुस्मृति में मांस शब्द का अर्थ बताया गया मांस के अर्थ को समझने वाला फिर मांसाहारी नहीं रह सकता क्या मनुष्य अगर मांस के अर्थ को समझ ले तो मांसाहारी हो ही नहीं सकता प्रसंगानुसार कह देना आवश्यक है स्वभाव से मनुष्य स्व... मांसाहारी हो नहीं सकता जीव से लपलपा कर जो पानी पीते हैं वो स्वभाव से मांसाहारी होते हैं और घूट लगाकर जो पानी पीते हैं वो स्वभाव से शाकाहारी होते हैं वो तो बलपूर्वक हठपूर्वक जीववा के वसीभूत होकर मांसाहारी हो जाते हैं बिल्ली ये सब जीव से लपलपा कर पानी पीते हैं बिल्ली पीती है बिलाव पीते हैं शेर पीते हैं वो स्वभाव से मांसाहारी चूहे इत्यादि को खाने वाले हैं लेकिन मनुष्य घूट लगाकर पानी पीता है बंदर घूट लगाकर कर पानी पीते हैं बंदर के लिए लीक या जुएं उनके शब्द कोश में आहार कोष में फलाहार है जुएं वजात नहीं हो जाते ना यूं लिया मुंह में डाला उनके शब्द कोश में वो फलाहार है वो लेकिन स्वभाव से बंदर मांसाहारी नहीं होते उनके यहाँ वो मांस में परिगणित नहीं है यह बात दूसरी है तो मनुष्य भी मांसाहारी बलपूर्वक होता है परमात्मा ने जिस ढंग से उसकी रचना की है उसे शाकाहारी ही होना चाहिए प्रमाद की बात लोलुपता की बात दूसरी है। तो स्थावर प्राणी जंगम प्राणियों के बोझे बन जाते हैं जंगम प्राणी भी जंगम प्राणी के बोझे बन जाते हैं लेकिन विचार करके देखें तो हम मनुष्य हैं ये जो अन्न हमको सुलभ है इसमें सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का कितना बड़ा हाथ है कैसे हाथ है अगर पृथ्वी ही स्थिर न रहे तो अन्न का उत्पादन कैसे हो तो पृथ्वी को विदीर्ण होने से बचाने वाले और स्थिर रखने वाले भगवान है ऊर्ज नामक शक्ति के द्वारा काम राग विहीन बल के द्वारा भगवान पृथ्वी को क्या करते है साधे रखते इसकी बहुत कल व्याख्या हो गई अब आगे चले सोमो भूतवा यहाँ पर द्वार का वर्णन है द्वार द्वार पर ध्यान देना आवश्यक है और द्वार तक ही दृष्टि सीमित कर लेना उचित नहीं होता यही है किसी ने हमारा पोषण किया उसके प्रति कृतज्ञता तो होना चाहिए लेकिन अंत में समझना चाहिए कि यह द्वार है या द्वार नहीं है सचमुच में यही पोषक है या इसके द्वार से पोषण करने वाला कोई और है अभी कुछ उथली भाषा में बोल रहे हैं व्यावहारिक दृष्टि से है तो सूक्ष्म ही तो विचार करके देखें तो चंद्रमा के द्वार से सोमो भूतवा भगवान ने कहा चंद्रमा होकर ये भूतवा शब्द का प्रयोग बहुत मार्मिक है क्योंकि वेदांता प्रस्थान में भगवान तो उपादान कारण भी है न सोम के रचयिता ही नहीं सोम रूप से भी व्यक्त होने वाले भगवान है अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है तो सोमो भूतवा इसका मतलब मैं ही सोम होता हूँ तो सोम के द्वार से औषधियों को परिपुष्ट करने वाले और अन्य के रूप में स्वयं को व्यक्त करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं यह सिद्ध हुआ सोम अर्थ होता है चंद्रमा भगवान ने उसकी व्याख्या की रसात्मक सोम रसात्मक है रस शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है उस पर विचार करना चाहिए जल का गुण है रस यह तो प्रसिद्ध ही है रसवर्दम रसोप्यस्य परम दृष्टवा नि वर्तते भगवद गीता के दूसरे अध्याय में रस शब्द का प्रयोग राग प्रीति के अर्थ में हुआ है रसो वैसा रस शब्द का प्रयोग आनंद के अर्थ में हुआ है तो आनंद भी प्रीति भी और जलनिष्ठ जो रस है वह भी रस शब्द का अर्थ है तो चंद्रमा की जो अभिव्यक्ति होती है इस पर विचार किया अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने जो अष्ट टीकाए हैं हम लोगों के संप्रदाय में उसमें आठवीं टीका के रूप में कश्मीरी वेदांती अभिनव गुप्त पादाचार्य जी की टीका है उन्होंने कहा कि चंद्र जो बनते हैं चंद्रमा ये पृथ्वी पानी और तेज तीनों के संघात से बनते हैं चंद्रमा की अभिव्यक्ति तीनों के द्वारा होती है चंद्रमा में शीतलता है तो स्पष्ट है कि जलनिष्ठ शीतलता है चंद्रमा की जो किरणें होती हैं चंद्रिकाएं होती हैं वो शीतल होती हैं इसलिए जल का योग तो उनमें है ही लेकिन द्रवता नहीं है ठोस है इसलिए पृथ्वी का अंश है वो प्रकाशक है इसलिए तेज का भी अंश है लेकिन जो चंद्रकांत मणि है उससे चंद्रमा के स्वरूप का विज्ञान होता है अग्नि प्रज्वलित हो उसके समीप चंद्रकांत मणि को रख दें तो प्रकाश की अभिव्यक्ति होगी उसका निरोध नहीं होगा लेकिन दाहकता निरुद्ध हो जाएगी तो चंद्रमा में भी यही क्षमता है कि तेज से प्रकाश तो वो ले लेते हैं उसकी दाहकता नहीं लेते हैं चंद्रमा दाहक होते हैं भावुकों के लिए स्वरूपता भावुक नहीं स्वरूपता दाहक नहीं होते इसका मतलब जो चोर होते हैं उनको चांदनी रात सुहाती नहीं तुलसीदास जी ने लिखा तो चंद्रमा की शीतल किरणें भी चोर के लिए दाहक सिद्ध है वो चाहते हैं प्रकाश भी उनके लिए अंधकार हो तो अच्छा है प्रकाश भी वो पसंद नहीं करते लेकिन चंद्रमा की शीतल किरणे उनको जलाती हैं जो विरहिणी नायिका होती है उनको भी चंद्रमा की शीतल किरणे ताप देती हैं चानन भेल विषम सर रे विद्यापति ने बताया राधा रानी विषभानु नंदिनी निवृत्त निकुंजेश्वरी का वचन है जब प्रियतम श्याम सुंदर छल छविले नटनागर ब्रज में हम गोपांगनाओं के मध्य रहते थे तब ये चंद्रमा शीतल लगते थे अब श्याम सुंदर से हम हैं वे तो व्रज को छोड़कर अन्यत्र मथुरा चले गए तो ये विषम सर के समान चंद्रमा है चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी तो विरहिणी नायिका के लिए चंद्रमा की शीतल किरणें भी रश्मियाँ भी दाहक सिद्ध होती हैं यह भावराजी की बात है स्वरूपतः जो चंद्रमा है वो शीतल हैं, और प्रकाशक भी हैं चंद्रमा में एक क्षमता है कि तेज से क्या ले ले प्रकाश तो ले ले दाह न ले उपाधि की महिमा होती है पंचदशी कर विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा किसी भी वस्तु का आकलन करने के लिए कई सामग्री चाहिए उदाहरण के लिए हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं अब चूल्हे के ऊपर बटलोई रख देते हैं उसमें पानी रख देते हैं पानी जब गर्म करते हैं तो बटलोई बीच में आ जाने से पानी अग्नि को बुझाने में समर्थ नहीं होता और उस पानी में क्या क्षमता होती है दाह को तो पानी करषित कर लेता है प्रकाश को कर्षित नहीं करता तो जल के माध्यम से पात्र विशेष में रखे हुए जल के माध्यम से अग्नि के दाहिका शक्ति तो प्रकट हो जाती है लेकिन आग अग्नि का प्रकाश अवरुद्ध रहता है अब आग प्रज्वलित हो वहा चंद्र का अंत मणि लाके रख दें, तो प्रकाश तो अवरुद्ध नहीं होगा प्रकाश तो दृष्टिगोचर होगा दाह वहां पर अवरुद्ध हो जाएगा परंतु ईंधन या दारू है या काष्ट है वैसी सामग्री है अग्नि की दाहकता को भी व्यक्त करने में समर्थ है और प्रकाशकता को भी व्यक्त करने में समर्थ है इसीलिए किसी वस्तु का आकलन करने के लिए पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी जी ने एक दृष्टिकोण दिया कि अनुकूल उपाधि है या नहीं अगर आंशिक उपाधि है तो उसका कोई एक अंश ही प्रकट होगा जब एक अंश प्रकट होगा तो उसी को हम सम्पूर्ण मान लेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे जैसे बटलोई में रखा हुआ जो जल है वो अग्नि निष्ठ दाहीिका शक्ति को तो व्यक्त करने में समर्थ है लेकिन प्रकाश के लिए अवरोधक है चंद्रकांत मणि रख देते हैं प्रज्वलित अग्नि के तो क्या होता है उस चंद्रकांत मणि में शीतलता दाह को अवरुद्ध करने की क्षमता है प्रकाश को अवरुद्ध करने की क्षमता नहीं है लेकिन दारु या काष्ट के माध्यम से अग्नि का दोनों स्वरूप प्रकट होता है तब हम समझते हैं कि अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है इसलिए अभिव्यंजक संस्थान की पूर्णता होने पर अभिव्यंजक की समग्र अभिव्यक्ति होती है अन्यथा नहीं इसलिए अभिव्यंजक संस्थान का अध्ययन होना चाहिए यह जो अभिव्यंजक है वो समग्र रूप में वस्तु का अभिव्यंजक है या आंशिक रूप में यह एक दृष्टिकोण हुआ तो अब चंद्रमा में क्या है आह्लाद देने की क्षमता है प्रकाश देने की क्षमता है और सैत्य प्रदान करने की क्षमता है अब जो अन्न हमको प्राप्त होता है उसमें ये तीनों गुण चंद्रमा के सन्निहित हो जाते हैं ये भोजन विज्ञान है। जब हम अन्न का सेवन करते हैं जठरानल के द्वारा उसका परिपाक होता है हम मनुष्य तो सीधे वैसे नहीं पा लेते प्राय तब क्या होता है अग्नि में जो शीतलता है वो अन्न में सन्निहित उसमें चंद्रमा में जो शीतलता है वो अन्न में सन्निहित होकर भूख के निवृत्ति में हेतु बन जाती है चंद्रमा में जो शीतलता है वो अन्य में सन्नित होकर भूख को दूर करने में समर्थ होती है। उसमें जो प्रकाश है चंद्रमा में वो अन्य में सन्नित होकर पुष्टि में हेतु बनता है और चंद्रमा में जो आह्लाद है वो अन्य में सन्नित होकर तृप्ति में हेतु बनता है तो श्रीमद भागवत के एकादश स्कंध के अनुसार भोजन करने के तीन फल प्राप्त होते हैं अगर अभिमत भोजन की प्राप्ति हो तो क्षुण निवृत्ति भूख की निवृत्ति पहला फल है परिपुष्टि प्राणांतकरण में बलका और तीसरा फल है तृप्ति तुलसीदास जी ने तीसरे फल को महत्व दिया भोजन करी तृप्ती हित लगी तो चंद्रमा का तीनों जो अंश है वो अन्न में जाकर सन्निहित हो जाता है और उस अन्न के द्वारा भूख की निवृत्ति भी होती है पुष्टि की प्राप्ति भी होती है तृप्ति की प्राप्ति भी होती है ये अब विचार करके देखें तो अन्न क्या हो गए धारणा करने कि भगवान जो सच्चिदानंदा स्वरूप सर्वेश्वर हैं, वो चंद्रमा के द्वार से अन्न बनते हैं तो जब सामने अन्न आवे भोज्य पदार्थ आवे तो यह धारणा करनी चाहिए कि भगवान ही रसात्मक सोम के द्वार से अन्न बनकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं ये अन्न के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं अब जठरानल का भगवान ने वर्णन किया अहम वैश्वानरो रो भूतवा प्राणिनाम देहमासितः माश्रिता प्राणापान समायुक्त पचा चतुर्विधम यहाँ प्राणापान समायुक्त प्राण और अपान ये वायु के प्रभेद हैं आध्यात्मिक वायु के प्रभेद हैं मुख्य रूप से प्राण और अपान चौदह प्रकार के प्राणों के प्रभेद हैं उपनिषदों में चौदह में फिर दस प्रमुख होते हैं दस में फिर पांच प्रमुख होते हैं पांच में फिर दो प्रमुख होते हैं और ब्रह्म सूत्र के अनुसार अंत में केवल प्राण ही प्रमुख होता है प्राण के प्रभेद चौदह हैं उपनिषदों में चौदह में फिर दस और दस में फिर पांच और पांच में भी प्राण और अपान ऊपर और नीचे इस ढंग से तो अब मुख्य बात यह है कि अगर प्राण वायु सक्रिय ना हो तो अन्न और अपान वायु सक्रिय ना हो तो क्या हो अन्न जो हम पाते हैं वो नीचे ना जाए अपान वायु सक्रिय ना हो तो पाया हुआ अन्न नीचे हम नहीं ले जा सकते और वायु सक्रिय ना हो तो उसमें हिता नाम की नारी के माध्यम से हृदय में पहुंचकर कर हृदय में रहने वाला जो अंत करण है उसमें पहुंचकर वो अन्न मन का रूप धारण न करे मन का अभिव्यंजक और पोषक संस्थान न बने यह एक पूरी प्रक्रिया तीन चार पंक्तियों में भगवान शंकराचार्य जी ने दी जिसका हमने कल सांकेतिक वर्णन किया छोक सूची के छठे अध्याय में जहाँ कि मन को अन्नमय कहा गया वहाँ की प्रक्रिया कैसे जठरानल उद्दीप्त होकर अन्न को पचा करके करता है तो अन्न जो हमारे जीवन में ऊर्ध होकर हृदय तक पहुँच करके फिर इंद्रियों के द्वार से मन तक पहुँच करके फिर मन का रूप धारण करता है मन का पोषक सिद्ध होता है वो प्रक्रिया बहुत ही वैज्ञानिक धरातल पर भगवान शंकराचार्य ने व्यक्त की है छो श्रुति के भाष्य में तो ये प्राण और अपान का योग चाहिए यहाँ भी हम देखते हैं राख इत्यादि से आवृत न हो जाए अग्नि इसलिए हवा पंखा इत्यादि चलाते हैं न हवा का योग होता है तो जठरा नल को उद्दीप्त करने के लिए प्राण और अपान दोनों अपेक्षित है उर्ध्मुख करने के लिए अधोमुख करने के लिए हम जब भोजन करते हैं तो उसे नीचे पहुंचाने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए और जब भोजन नीचे पहुंचता है तो अंतकरण तक पहुंचकर और अंत में मन तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए इसमें विचार करने पर जो जाठराग्नि है जिसका औदर्य अग्नि कहते हैं उसका उद्दीपक प्राण और अपान है तो प्राण और अपान ये हो गए आध्यात्मिक पवन और बाहर जो वायु है उससे हम लोग परिचित हैं एक विचित्र बात है प्रक्रिया के दृष्टि से अभी हम सांस ले रहे हैं तो बाहर के वायु पंचीकरण की प्रक्रिया के अनुसार बाहर का जो पवन है हिंदी वाले तो वायु को भी स्त्रिंग में बोलने लग गए बाहर का जो पवन है वो नासिका के माध्यम से अंतर जाते ही पंचीकृत कैसे हो जाएगा एक विचार आध्यात्मिक जो प्राण है ये तो अपचीकृत है और बाहरी जो प्राण है वायु जिसको हम कहते वो हैं वो पंचीकृत है तो एक पढ़ा रहे थे हम पूरी में तो एक पंडित जी ने पूछा कि सांस लेते ही अंदर क्या चीज है कौन सी फैक्ट्री है क्यों पंचीकृत वायु अंदर पहुंचते ही प्राण पवन बन जाए और अपंचीकृत हो जाए और फिर जब छोड़े तो अपंचीकृत पंचीकृत हो जाए बात तो ठीक है तो सचमुच में समाधि दशा में ही जो प्राण का स्वरूप बचता है वहां पर जाकर प्राण अपंसीकृत का रूप धारण करता है सामान्य रीति से तो जैसे बाहर से लिया अंदर चला गया केवल आध्यात्मिक वायु का नाम हम प्राण कह देते हैं प्राण का जो सूक्ष्म रूप है वो समाधि दशा में ही प्रकट होता है प्राण की वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाती है और चित्त की पांचों प्रकार की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति पंच प्रकार के वृत्तियों से रहित जो चित्त है और ये प्राण अपान इत्यादि भेद से विनिर्मुक्त जो प्राण तत्व है मूल में वो चित्त से तादात्पन्न हो जाए चित्त से वृत्तिशून्य स्पंदन शून्य प्राण की तादात्म्या पति ये जाए तो समाधि है और प्राण में चित्त का विलय हो जाए अर्थात चित्र तादात्या अंतर है प्राण की प्रधानता रह गई तो उसमें जाकर तादात्यापन्न हो गया तो सुसुप्ति है तो सुसुप्ति में बैठे बैठे कोई सो जाए तो यह सब चलेगा लेकिन एक वर्ष तक भी अगर समाधिस्त कोई व्यक्ति है तो तिल भर भी उसका शरीर ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होगा हमारे परम गुरुदेव श्री ब्रह्मान सरस्वती महाराज भरी सभा में बैठते थे धर्म संघ के गोष्ठी आदि में आठ आठ घंटे तक व्यक्तियों ने देखा कि बैठने का उनका ढंग इतना था आसन इतना सधा हुआ था एक तिल भी ऊपर नीचे अगल बगल उनका शरीर नहीं होता था समाधि दशा में क्या होता है व्यक्ति का शरीर बिल्कुल परपेंडिकुलर बिल्कुल लंबा ईमान जैसा है वैसा उसमें हिलन डुलन की संभावना नहीं है लेकिन सुसुप्ति में तो पानी भी टपकने लगे गिर भी पड़े लुरख भी जाए इधर उधर हो जाए तो अंतर क्या होता प्राण से तादात्यापन्न हो जाते हैं चित्त या चित्त जब प्राण से तादात्यापन्न हो जाता है अंतकरण प्राण से तादात्यापन्न हो जाता है तो उसका नाम सुसुप्ती है और चित्त से तादात्पन्न हो जाए प्राण तब उसका नाम समाधि और अंत में वह चित्त किसात्म चिदरूप आत्मा से चित्त आत्मा कार हो जाए आत्मा से चित्त धातु से आत्म तत्व से तादात्यापन्न हो जाए उससे प्राण तादात्मपन्न हो जाए तब समाधि की स्थिति होती है तो हमने एक संकेत किया कि जठरानल को उद्दीप्त करने में प्राण अपान का हाथ है तो भगवान प्राण अपान और जठरानल के द्वारा प्राण अपान से उदीप्त और पोषित जठरानल के द्वार से भगवान भक्स भोज्य चोस ले ही और पेय अगर ले, ले लें तो पांच प्रकार के पंचविध भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं पचा लेते हैं माने भोक्ता हो जाते हैं अब क्या हो गया सोम के सोम के रूप में सोम के द्वार से जब अन्न भगवान बनते हैं तो भोग्य बन जाते हैं और जठरानल के माध्यम से वही भोक्ता हो जाते हैं तब भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा इस प्रक्रिया से जो भोजन करता है भोजन के समय ऐसा जो अनुसंधान करता है हे प्रभु रसात्मक सोम के द्वार से आप ही अन्न बने हैं और दर अग्नि के द्वार से आप ही अन्नाद अन्नाद माने भोक्ता बने हैं तो भोग और भोक्ता का एकत्व हो जाने पर क्या होता है अन्न दोष से व्यक्ति लिप्त नहीं होता हो गया अन्न दोष से लिप्त नहीं होता नहीं तो चटोरा बना ही रहता है अन्न ही उसका भोक्ता बन जाता है कल इसकी व्याख्या कर दी अब आगे चले अब यहाँ पर सृष्टि की प्रक्रिया लगा दें और तो अच्छा है किसी भी वस्तु का शोधन करना हो तो उसका अगर कारण है तो कारण का अनुसंधान कीजिए वस्तु का शोधन हो जाएगा यहाँ पर अन्न दोष से व्यक्ति क्यों नहीं लिप्त होता अन्न के पाचन की प्रक्रिया और अन्न के बनने की प्रक्रिया का जिसको शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञान है उसके जीवन में अन्न का शोधन हो जाता है शरीर का शोधन करें एक प्रक्रिया ही बता दे गीता के तेरहवें अध्याय के अनुसार इदम शरीरम कौनते ये तम प्रहु क्षेत्र का न इदम शरीरम कौनते लेकिन आगे उसकी व्याख्या की इस शरीर को समझने के लिए इसको इसकोदान का ज्ञान अपेक्षित है ना तो महाभूतान्य अहकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा गोचरा चौबीस तत्व का नाम ले लिया संख्योक्त चौबीस तत्वों का नाम लेकर भगवान ने क्या किया शरीर का पूरा परिचय दे दिया शरीर का पूरा परिचय क्या हो गया मूलभ प्रकृति पर्यंत महाभूत अन्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त में अव्यक्त या अव्यक्त पर्यंत तो चौबीस तत्वों का नाम लेकर शरीर के उपादान का नाम लेकर भगवान ने क्या संकेत किया शरीर को शुद्ध करना हो शरीर का शोधन करना हो तो उसके कार्य वर्ग का अनुसंधान कीजिए कारण वर्ग का अनुसंधान कीजिए कार्य का शोधन कारण के परिज्ञान से होता है इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो शरीर व्यस्ती रह जाएगा या समस्ती हो तो क्या हो गए फिर हम वैश्वानर हो गए या नहीं विराट हो गए यानी देखने को हम रहेंगे सीमित विश्व को टीके लेकिन हो गया या नहीं तब क्या होगा शुद्धता कैसे आएगी इस पर भी बोल दें हमको भूख लगती है तो भोजन बाहर से चाहिए प्यास लगती है तो पानी बाहर से चाहिए और विराट कल्पना कीजिए विराट को भूख लग जाए तो उसके शरीर के बाहर अन्न मिलेगा और विराट को प्यास लग जाए तो उसके शरीर के बाहर पानी मिलेगा तो हमारे पेट में जो अन्न जल है उसमें डूबने की आशंका हमको है क्या हमारे पेट में जो रखा हुआ जितना भी दो लीटर तीन लीटर एक लीटर जल है उसमें कहीं मैं डूब ना जाऊं हम कहीं डूब ना जाए ऐसी आशंका होती है क्या भागवत में यही लिखा है। अपने उद्गम स्थान भगवान के नाभ कमल का तो ना भी का तो दर्शन नहीं हुआ ब्रह्मा जी को उनका उद्गम स्थान भगवान कमल अब कमल का उद्गम स्थान भगवान का के ना भी और नी भगवान में संलग्न तो उद्गम स्थान का तो ज्ञान नहीं हुआ और जिस कमल पर वो ब्रह्मा जी बैठे थे तो जैसे उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र में कोई नौका जर्जर की स्थिति में हो अब तब डूबने की स्थिति में हो तो बैठने वाले को डर लगेगा तो प्रलय कालिक पवन के झोंके से युक्त उस महासमुद्र में वो जो पंकज कमल जिस पर ब्रह्मा जी बैठे थे उनको लग रहा था कि अब यह डूबेगा अब यह डूबेगा तब आवाज हुई प्रेरणा मिली तप तप करने के बाद क्या बोध हुआ उन्होंने तो क्या आचमन करके वो जल को पी लिया यही है या नहीं भागवत इसका मतलब क्या है उनको अपने स्वरूप का विज्ञान हो गया कि समग्र पृथ्वी समग्र जल मेरे उदर में सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा शोवे जोगी इन्होने लिखा तुलसीदास जी ने बिनय पत्रिका में सकल दृश्य निज उदर मेली तज निद्रा सुप्ति नहीं तज निद्रा शोवे जोगी जोगी सोते हैं निद्रा समाधि स्थिति लेकिन जोगी के सोने की विधा क्या है सकल दृश्य निज उदर मेली तो ब्रह्मा जी दो हो गए क्या ब्रह्मा जी एक थे जब उन्हें अपने स्वरूप का विज्ञान नहीं था तो जिस जल में डूबने की आशंका से भयभीत हो रहे थे वो जल तो उनका भोज्य बन गया भोज्य बन गया मैंने उनको मालूम पड़ा कि मैं सप्तांग हूं न छो उपनिषद मांडू के उपनिषद में सात अंगों में पृथ्वी भी हमारा एक अंग है और पानी भी एक अंग है हमारे स्वरूप में ही यह समग्र जल राशि है ये हो गया ना एक मस्तक का हिस्सा दियो लोग फिर ये सूर्य चंद्रमा फिर ये अग्नि तीसरे हो गए ना, ये आकाश, ये कटिप्रदेश जल और ये हो गए पृथ्वी तो जब अपने विराट स्वरूप का ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी को तब तो उन्होंने क्या किया उसे आचमन कर लिया इसका मतलब ये जान लिया कि मेरे गुदर में ही सन्नित है तो कारण का अनुसंधान करने पर कार्य की शुद्धि होती है अब शरीर का कोई शोधन करना चाहे तो औसध इत्यादि के द्वारा क्षणिक तात्कालिक अब जब हम विचार करेंगे कि शरीर का उपादान कौन है स्थूल शरीर भी है हमारे पास सूक्ष्म शरीर भी है कारण शरीर भी है तीनों शरीर का विचार करेंगे तो 24 तत्व तो तक पहुंचेंगे या नहीं या तो केवल स्थूल शरीर का विचार करके भी तो हम अष्टा प्रकृति की दृष्टि से आठ तक पहुंच जाएंगे इस प्रकार से भगवान ने समग्र स्वरूप बताया तब हम विराट रह गए या विश्व रह गए जब शरीर के उपादान का अनुसंधान चलेगा कर्मेंद्रियों के उपादान का अनुसंधान चलेगा ज्ञानेंद्रियों के उपादान का अनुसंधान चलेगा प्रणों के उपादान का अनुसंधान चलेगा अंतकरण के उपादान का अनुसंधान चलेगा तो संख्योक्त चौबीस तत्व तक हम पहुँचेंगे या नहीं तो यह समग्र व्यस्टि जीवन बना रहेगा लेकिन उसकी समस्ती से तादात्म्य पत्ती हमारी दृष्टि में हो गई या नहीं हो जाएगी नहीं तो जीवन में दिव्यता आएगी या नहीं ब्रह्मा जी को भूख लगे या प्यास लगे या विराट को हिरण गर्भ को भूख प्यास लगे उनके शरीर के बाहर भोग्य पदार्थ है क्या इसका मतलब भोजन ही नहीं करते यही हुआ ना इसलिए भगवान ने का नाम भक्ित वंबा मैंने मिट्टी नहीं खाई ये सब तो बैरमुख व्यक्ति है मेरे शरीर के बाहर मिट्टी हो धरती हो तो मैं खाऊं? हो तो सब जब विराट और हिरण्य गर्भ के भी अंदर ही मिट्टी है तो मैं तो पर परमात्मा हूँ तो वेदांतियों के दृष्टि से तो भगवान झूठ नहीं बोले न हम भक्तिवान हम मुझमे कर्तृत्व तो भी नहीं है और ये खाद्य पदार्थ मेरे बाहर भी नहीं है ये सब झूठ बोलते हैं इसका मतलब वेदांति नहीं है इनको ठीक ठीक मिट्टी का ज्ञान ही नहीं है मेरा ज्ञान ही नहीं है मुझमें तो कहाँ से आया तो बात ठीक है ना इसलिए कारण का अनुसंधान करने पर कार्य की शुद्धि हो जाती है गीता में बहुत से विज्ञान है अब कर्म की शुद्धि कैसे होगी तीसरे अध्याय के अनुसार कर्म का हमें शोधन करना चाहिए शरीर के शोधन का तो प्रक्रिया प्रकार हमने संकेत में कह दिया तेरहवीं अध्याय के आधार पर अब तीसरे अध्याय के आधार पर कर्म का शोधन करना हो तो कैसे करेंगे प्रक्रिया देख लीजिए कर्म का उद्भव शास्त्र सम्मत कर्म का उद्भव कहाँ से होता है वेद से यज्ञा भवत पर्जन्य वाला देखें यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्म का शब्द ब्रह्म सौत स्मार्थ जो कर्म होंगे वो तो वेद मूलक ही होंगे ना स्मृति श्रुति मूल्य है तो वेद कर्मों के मूल में हम पहुंच जाएंगे वेद तक वेद तब जब पहुंच जाएंगे तब फिर आगे क्या होगा वेद का मूल कौन है ब्रह्माक्षर समुद्र अक्षर तत्व तो परमात्म तत्व तो भगवत तत्व तो पर ब्रह्म तत्व तो। अब कर्म के को नीचे की ओर ले जाएंगे तब कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति यज्ञ से परजन्य यज्ञ माने अपूर्व अपूर्वार्थक पूर्व मीमांसा कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति परजन्य से अन्य की उत्पत्ति अन्न से सप्त धातुओं की उत्पत्ति सप्त धातुओं से फिर क्या उत्पत्ति लाला बनने लाला बनाने की योग्यता लाली बनने लाली बनाने की योग्यता अंत में वहीं तक जाएंगे सप्त धातु किससे अन्न के द्वारा सप्त धातुओं की संरचना होगी अब गृहस्थ हैं तो लाला बनेंगे अब बनाएंगे उसी से तो बनते है ना लाला बनने बनाने लाली बनने बनाने मतलब कर्म अगर नीचे की ओर चलता है तो पुनर्भव की योग्यता किसी जीव को जन्म देने और स्वयं जन्म लेने की योग्यता परिपुष्ट होती रहती है कर्म कहाँ ले गया वहां तक अन्नाथ भगवंती भूता नहीं उसका अर्थ हो कर दिया ना जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता परिपुष्ट कब होती है जब कर्म को हम नीचे की ओर ले जाते और कर्म को ऊपर की ओर ले जाए तब कर्म और ब्रह्म के बीच में एक ही घाटी है शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म और कहीं वो परब्रह्म के प्रति कर्म समर्पित हो गया तो निष्काम कर्म हो गया तब तो फिर परब्रह्म परमात्मा और हमारे कर्म के बीच में कौन रह गए चार महावाक्य चार महावाक्य में भी एक महावाक्य से भी काम चल सकता एक महावाक्य एक महावाक्य का भी अर्थ कहाँ सन्निहित है प्रणम संन्यास के समय हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक दिव्य ज्ञान दिया कहा देखो समग्र वेदों का सार गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र की व्याख्या सब वेद है गायत्री मंत्र का सार महावाक्य है महावाक्य का सार प्रणव है ओंकार तो क्या हो गया अगर हमने कर्म को ब्रह्मोन्मुख कर दिया ब्रह्मोन्मुख कर दिया तो क्या होगा कर्म और परब्रह्म परमात्मा के बीच में केवल शब्द ब्रह्म की घाटी रहेगी वो शब्द ब्रह्म भी हमारे पास एक एकाक्षर ब्रह्म ओमितक्षर एक ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म वेद का जो बीज है वेद का बीज है प्रणव सर्वे वेदा यद पद मनं एक अक्षर के रूप में वेद आ गया हमारे पास अब एक अक्षर का एकाक्षर ब्रह्म का तो हम सुगमता पूर्वक बोध प्राप्त कर सकते हैं तो काम बन गया है ना नुख तो जब कर्म को कर देते हैं तो शुद्ध हो जाता है इसलिए तुलसीदास ने लिखा हरि समर्पित कर्म का शोधन करना हो तो भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए कहाँ से लिया उन्होंने तीसरे अध्याय से तो हमने एक दो उदाहरण दिया तो कर्म के शोधन अब जो कोई कहे कि चेष्टा मात्र का नाम कर्म है जो शास्त्र को मानते नहीं शास्त्रोक्त कर्म नहीं करते तब फिर क्या कहेंगे अधिष्ठान तथा कर्ता विविधा पृथक चेष्टा विविध चेष्टा जो है करणगत सामान्य कर्म तो वही है ना उसको शास्त्र के साचे में ना ढालें तो जैसे हम लोग भी गाते हैं और जो गायक गाते हैं वो सारे गामा गि उसमें ढाल के गाते हैं जो वैयाकरण बोलते हैं उस सैद्धांतिक बोलते हैं अव्य तव्य बोलने वाले अपने होते हैं लेकिन वो जो क्रिया है हमारी क्रिया का अंतर्भाव हो जाएगा करण में और करण का अंतर्भाव हो जाएगा उनके उपादान में उनके उपादान का पर्यवसान हो जाएगा अव्यक्त में अव्यक्त का प्रयवसान हो जाएगा ब्रह्म में तो यू पहुंच जाएंगे इसका मतलब कर्म का शोधन कब होता है जब कर्म के कारण का हमको विज्ञान होता है तो कर्म तो झटपट ब्रह्म तक तो पहुंचाने वाला है। क्योंकि कर्म और ब्रह्म के बीच में शब्द ब्रह्म की ही घाटी है इसीलिए जिज्ञासुर योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते बहुत ऊंची बात है ना कथम चरंती श्रुतया उसकी व्याख्या है ना जिज्ञासपी योग शब्द ब्रहि वर्तते शब्द ब्रह्मत्मक जो वेद है भगवत तत्व का जिज्ञास भी उसका क्या करता अतिक्रमण कर लेता है इसका मतलब शब्द ब्रह्म को पार करके शब्द ब्रह्म का आलंबन लेकर वो परब्रह्म तक पहुंच जाता है अब रसात्मक सोम पर विचार किया अब अन्न आने पर क्या विचार करना चाहिए जिससे अन्न लिप्त ना हो एक प्रक्रिया तो बता दी दूसरी प्रक्रिया है प्रभो महाकल्प के प्रारम्भ में अचिंत माया शक्ति के द्वार से आप महत्व क्या बन गए आकाश बन गए वेदांत के अनुसार ले लें आकाश आप ही बने आकाश बनाने वाले बनने वाले आप वायु बनाने वाले बनने वाले आप तेज बनाने वाले बनने वाले आप जल बनाने वाले बनने वाले आप पृथ्वी बनाने वाले बनने वाले आप और पृथ्वी से अन्न बनाने वाले बनने वाले आप हो गया उस रसात्मक सोम की प्रक्रिया तो बता दी और जठरानल के माध्यम से उसे भोजन करने वाले भी आप इसका मतलब आप ही अन्न हैं आप ही अन्नाद हैं अब अगर अहंग्रह उपासना की दृष्टि से विचार करें तो मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्नाद हूँ भोक्ता और भोग्य त्रिप्टी में दो को नीचे की सामग्री ऊपर की सामग्री को एक कर दीजिए त्रिप्टी रहेगी क्या त्रिप्टी नहीं रहेगी तो व्याकरण में क्रियाकारक फल जो है ये मल माना गया भागवत इत्यादि माया है क्रिया कारक फल वो तो त्रिप्टी भंग हो जाएगी तृप्टी भंग हो जाएगी तो शोधन हो गए या नहीं भोगता और भोग्य उदाहरण के लिए बहुत ऊंची बात है गम्य हमको कहीं जाना है वो स्थान हो गया गम्य हम हो गए गनता गम्य और गनता एक हो जाए तो गमन क्रिया की निष्पत्ति होगी क्या हमारा गंतव्य हम स्वयं हो गए कल्पना कीजिए होता ही है वेदांत में गम्य और गमता की एक रूपता होने पर गमन क्रिया की सिद्धि होगी क्या अपेक्षा नहीं रहेगी तो जब भोक्ता और भोग्य एक हो गए तो भोग की भावना रहेगी क्या तो अन्न का शोधन हो गए या नहीं नहीं तो भोगा न भोक्ता एवं भुगता भरती जी ने कहा हमने हम समझते थे कि हमारे द्वारा भोग पदार्थ भोगे जा रहे हैं जब चेतना आई होश तो लगा कि भोग्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या भोगे गए हम ही भोग्य पदार्थों के द्वारा भोग लिए गए इसका मतलब शेष जो है वो शेषी बन जाता है कल इसकी व्याख्या की थी पंचदशी कार विद्यारायण स्वामी जी ने कहा नवार्य सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु काम सर्वं प्रियं प्रियम यह अनुवादिका श्रुति है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर ही हर व्यक्ति को इस तथ्य का ज्ञान है कि अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए है आत्मा में प्रीति अन्य किसी के लिए नहीं इसलिए स्वतंत्र रब नहीं है स्वतंत्र रव का अर्थ श्रुतिश्रुति नहीं है श्रुतिश्रुति का अर्थ शिवपुराण ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण शूद्र ब्राह्मण ऐसे चलता चार हो गए ना ब्राह्मण के चार भेद विशेषण बदलेगा विशेष वही रहेगा ब्राह्मण अब ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ ब्राह्मणोचित शिल आचार से संपन्न हो गए तो क्या हो गए विशेषण भी वही विशेष भी वही ब्राह्मण अब ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचार विचार से संपन्न है जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ तो क्षत्रिय अब ब्राह्मण विशेष नहीं बदलेगा क्षत्रियब ब्राह्मण ये सनातन धर्म है आज समाधियों के यहाँ तो विशेष ही बदल देते और वैश्य ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ वैश्योचित ढंग से जीवन यापन करते हैं वैश्य ब्राह्मण और सूदोच्चित ढंग से जीवन यापन करते हैं सूद्र ब्राह्मण ये हो गया ना तो सबसे उत्तम ब्राह्मण कौन हुआ ब्राह्मण और ब्राह्मण विशेषण भी ब्राह्मण और विशेष भी ब्राह्मण श्रुतिश्रुति स्वतंत्र रव्य रव अर्थात प्रत्यक्षाधि तर परमाणुओं के द्वारा अनादिगत, अनादिगत और अबाधित अर्थ का ख्यापन अगर श्रुति करे तो श्रुति श्रुति नहीं तो अनुवादिका श्रुति हो गई है लेकिन पंचदशी कार विद्या स्वामी जी ने कहा इस अनुवादिका श्रुति का तात्पर्य बहुत मधुर है ये जो जगत है आत्मा जो कुछ है वो शेष कोटि का पदार्थ लेकिन आत्मा होकर शेषी होकर हम शेष की दासता मोल न ले जब अन्न की दास्ता मोल ले जाती है होटल में पहुंच गए अच्छा सोए रहे या हलवाई की दुकान पर मान लीजिए पहुंच गए पकौड़ी चाट और शिकंजी सब चलाने लगे अब हो गया क्या शेष ने हमको सेसी को खा लिया यही हुआ न चटोरापन कब पनपा अन्न हमारा भोक्ता बन गया ना अब चले दूसरे ढंग से विचार करें फिर कहे भगवान इस अन्न में प्राप्त अन्न में जो भूख मिटाने की क्षमता है वो आपके डाली हुई है पुष्टि प्रदान करने की क्षमता है आपके डाली हुई है और तृप्ति प्रदान करने की क्षमता है वो भी आपके डाली हुई है इस प्रकार चिंतन करने पर और चिंतन करता हुआ ब्रह्मां परम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्न ब्रह्मणा हुतम क्रिया कारक फल तीनों रूपों में भगवान का करके जो भोजन करता है अन्न दोष से लिप्त नहीं होता शंकराचार्य ने यह लिखा अब शंकराचार्य महाभाग ने गंभीर वचन वहां लाके छोड़ दिया व्याख्या किसी आचार्य ने नहीं की उनके लिए सुगम बात थी कि यह जो सृष्टि या अग्नि सोमात्मक कहा न अन्न है कौन सोम तो अन्नाद है अग्नि पूरी सृष्टि के व्याख्या हो गई भोजन जो हम करते हैं ना ये भोजन की प्रक्रिया क्या है पूरी सृष्टि की प्रक्रिया इसीलिए रुद्र हृदयोपनिषद आदि माया है अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत दो उपनिषद हैं लेकिन भाव एक ही है अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत या जो पूरा विश्व है ये सोम और सूर्य अग्नि और सोम माने चंद्रमा अग्नि आग और चांद आग और चांद बस इसी का परिपक्व रूप है वेदांतियों के यहाँ कहें तो आधिदैविक धरातल पर पूरी सृष्टि का परिचय देना हो तो दो शब्द में क्या देंगे अग्नि सोमात्मा कै सृष्टि आध्यात्मिक धरातल पर पूरी सृष्टि का परिचय देना हो तो अग्नि से उद्दीप्त है वाक और सोम चंद्रमा से उद्दीप्त है मन वाक् वांगमय मनोमय जगत है हो गया कि नहीं और आदि भौतिक दृष्टि से वाक से निष्पत्ति होती है नाम की और मन से निष्पत्ति होती है स्वप्नादि में रूप की मनोमय मनोमय जगत है न जीव का जो संसार है मनोमय है तो नाम रूपात्मक जगत है यह क्या हो गया दो शब्दों में आदि भौतिक धरातल पर जगत का परिचय हो गया और आध्यात्मिक धरातल पर पूरी सृष्टि का परिचय देना हो तो वांगमय मनोमय सृष्टि है जगत है और आधिदैविक धरातल पर अग्नि सोमात्मक है बहुत बढ़िया व्याख्या हो गई ना तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ये जो भोजन विज्ञान है ये तो भोजन विज्ञान में परिपाक भी अन्न की उत्पत्ति भी अन्न का परिपाक भी विचार करें तो अग्नि है पूरी सृष्टि की ही व्याख्या कर दी शंकराचार्य जी ने केवल ये भोजन तक ही सीमित नहीं है और दूसरी दृष्टि से भोग्य और भोक्ता का विलास ही तो जगत है जड़ को क्या कहेंगे भोग्य और चेतन को क्या कहेंगे भोक्ता इसलिए जड़ चेतन का विलास जगत है इसलिए भोक्तृगात्मक भोग्य भोक्तृभ भोग्य रूप ही जगत है ये भी कह दिया अब एक विचार है महाभारत अनुशासन पर में लिखा है जो सोना है सुवर्ण अग्नि सोमात्मक अब जो होते हैं ये सोने को सुवर्ण धातु को क्या मानते तईजस पार्थिव नहीं तईजस दार्शनिक दृष्टि से सुवर्ण धातु को नयायिकों ने तईजस माना है और खंडन खंड खाद्य दि का अध्ययन हमने पूर्वाचार्य से किया है पूर्वाचार्य हमारे खंडन खंड खाद्य के अनुसार विचार करें तो हीरा जो है वो पार्थिव है मूल्य चाहे हीरे के देखो लेकिन दार्शनिक धरातल पर कोयला कार्बन है ना वहाँ उसी का परिपक्व स्वरूप जो हीरा है हीरा पार्थिव पार्थिव है सोना क्या है तेजस है नयायिकों के दृष्टि में लेकिन महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार अग्नि सोमात्मक सोना है एक सोने को लेकर भी हम पूरी सृष्टि की व्याख्या कर सकते हैं अग्नि सोमात्मक है इसलिए जब सुवर्ण भस्म बनता है तो वात पित्त और कफ तीनों का सामक हो होता है तीनों त्रिदोष का सामक क्यों होता है सुवर्ण भस्म क्योंकि अग्नि सोमात्मक है अगर नयायिकों की बात मान करके केवल तेजस माने तो बात बिगड़ जाएगी तो पित्त का वर्धक हो जाएगा लेकिन सुवर्ण भस्म जो है चिकित्सा के अनुसार वात, पित्त और, तो पित और कफ तीनों का शामक सुवर्ण भस्म कब हो सकता है जब अग्नि सौमात्मक हो इसलिए नयायिकों का अध्ययन सुवर्ण के बारे में न्यून है पूरा नहीं है महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया कि यह सुवर्ण धातु है अग्नि सोमात्मक है इस प्रकार पूरी सृष्टि एक चुटकुला सुना बहुत मनोरम है प्रवचन को विराम दे हरि अनंत हरि कथा अनंता महाभारत में एक अध्याय है। अधिकतर अनुशासन पर में हो सकता है या शांति पर। 300 सौ से अधिक उसमें है, श्लोक हैं, लेकिन दाक्षिणा पाठ ही अधिक वहां पर पार्वती जी ने देखा कि शिव जी बहुत शांत ढंग से बैठे हैं मूड ठीक है वो आते थे ना गिरिराज जी गिरिराज किशोर जी आर वाले रजवासी थे तो वो लोगों से कहते थे पूरी के शंकराचार्य से मिलने जा रहा हूं पता नहीं कैसा मूड हो आज वो डरते हैं ये सब बहुत हमसे कोई मारने नहीं हम दौड़ते क्या नहीं पता नहीं डरते बहुत कहते हैं कि पता नहीं जब वो में रूप में होंगे तो हाँ हाँ करते जाएंगे नहीं तो लगता है कि खा ही जाएंगे पता नहीं आज कौन सा रूप उनका प्रकट अब वो जाने तो पार्वती जी ने देखा कि शिव जी के मूड ठीक है मैंने बिल्कुल शांत में बैठे बहुत सा प्रश्न किए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं एक कर दिया बहुत विचित्र है प्रश्न कि आप तो त्रिभुवन गुरु हैं समर्थ हैं विकराल रूप आपने क्यों धारण किया कहीं आप भगवान विष्णु के समान बने ठने होते बहुत अच्छे क्या उस ढंग से आंखें उग्र नहीं होती जटा उठा बिखरे सुंदर तो आप हैं करपूर गौरव लेकिन आप कहीं समर्थ होने पर भी ये क्यों विकराल रूप अपना ले लिया जो अपनी इच्छा जीवार सृष्टि नहीं है ना ये कौन सी है जी एक होती है जीवार्था एक होती आत्मार्था सृष्टि भगवान जो स्वयं को व्यक्त करते हैं वो आत्मार्था सृष्टि है और बुद्धिन्द्रिय मना प्राण जना नाम जना नाम लिखा ना वो जीवार्था सृष्टि है हमको जो देहेंद्रीय प्राणा तकरण भगवान देते हैं हमारे शुभाशुभ कर्म के अनुसार ये जीवार्था सृष्टि है अपने लिए जो भगवान श्री विग्रह धारण करते हैं वो आत्मा आत्मार्था सृष्टि है वैकुंठ में जो भगवान के परिकर आदि है नित्य सिद्ध वो कौन है आत्मार्था सृष्टि आप स्वतंत्र हैं निज इच्छा निर्मित तनु तो आप विष्णु भगवान की तरह से आप होते आंखें लाल वाल ना होती तो कैसा भगवान शिव ने क्या कहा मालूम है अरे पार्वती जी तुम समझती नहीं हो तुम ये समझती हो कि विष्णु अलग है मैं अलग हूं अगर मैं दोनों रूपों में उग्रही होता तो सृष्टि समाप्त हो जाती बनती नहीं और दोनों रूपों में विष्णु ही होता सौम ही होता तो अभी सृष्टि नहीं बनती क्या मैं ही दोनों रूपों में हूँ ये क्या क्या व्याख्या है अग्नि सौमात्मा काम और मेरा सौम्य रूप है कौन विष्णु वाला ये मेरा उग्र रूप है जगत की संरचना के लिए दोनों अपेक्षित है तो तुम यह मत समझो कि विष्णु रूप में कोई और है विष्णु रूप में मैं सौम्य हूँ और इस रुद्र रूप में आज ही मैं विचार कर रहा था कि तामस कैसे हो सकते हैं शिव जी तमोगुण के नियामक तो हो सकते हैं तामस कैसे हो सकते हैं और सचमुच है सूच संहिता में लिखा है अंत सत्व वही तमस प्राकृतिक है उदाहरण के लिए संहार कौन करेगा पूरी सृष्टि का संहार करना है ना शिव जी को महाप्रलय के समय तो कार्य का कारण में लय यही तो संवार होगा कार्य की कारण भावापत्ति का नाम ही तो नाश है या लय है वेदांत प्रस्थान में संख्या प्रस्थान में योगा प्रस्थान में तो उसको यह ज्ञान होना चाहिए ना कि कार्य को कारण का रूप देना है कौन सा कार्य है कौन सा कारण है सनिकट निर्विशेष रूप देना है और अंत में देने की प्रक्रिया क्या है? इतना हो सबा सर्वज्ञ होगा या नहीं सर्वशक्तिमान होगा या नहीं जो पृथ्वी को पानी बना देगा पानी को प्रकाश तेज बना देगा तेज को वायु बना देगा वायु को आकाश बना देगा यही तो संभार है ना और आकाश को क्या कर देगा उधर ले जाए तो हम तत्व कर देगा फिर महतत्व कर देगा हम तत्व को महातत्व को प्रकृति कर देगा और प्रकृति को आत्मा में विलीन कर लेगा वो क्या तम्बो गुण ही होगा तम्बुगुण में तो निद्रा आलस्य प्रमाद अज्ञान होता है तो प्रातितिक तमस है या सचपुच में तमस विचार करके देखा जाए आज हमने सोचा शिव जी कैसे तमस हो सकते हैं इतना होना चाहिए ना सम्हार करने का बल या सामर्थ्य हो और संहार की प्रक्रिया का ज्ञान हो और जितने समृत होने योग्य पदार्थ हैं उन सब से ऊपर हो तभी तो होगा ना सकल दृश्य निज उदर मेल ऐसी स्थिति में तमोगुणित हो ही नहीं सकते हम लोग समझते हैं किसी को मार दिया काट दिया तो तमोगुण के कारण ये हुआ वो तमोगुण का उन पर आरोप है या तामस हो सकते हैं तमवगुण की तो बुद्धि विचलित हो जाती है एक ही बार क्रोध करके देखें न क्या होता है बुद्धि कहाँ चली जाती है क्रोध में तो सब कुछ लुप्त तो हो जाता है सचमुच में कैसे तामस हो सकते हैं इसलिए हमने संकेत किया तो आज के प्रवचन का सार ये निकला की पूरी सृष्टि अग्नि है भोक्ता और भोग्य का विलास है और भोक्ता भोग्य से ऊपर उठना चाहे तो दोनों की एकता कर लीजिए भोग जैसे गंतव्य और गणता की एकता होते ही दृष्टा और दृश्य की एकता होते ही दर्शन कोई पृथक रहेगा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता रहते ही ज्ञान कोई पृथक रहेगा ऐसे भोक्ता और भोग्य की एकता होते ही भोक्ता भोग्य कोई पृथक रहेंगे इसका मतलब फिर सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही हम अवशिष्ट रह जाएंगे ऐसी विद्या आ गई तो अन्य दोष से लुप्त हो जाएंगे हर हर महादेव